शिव पुराण वाई भी संहिता चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना किसी ध्यय विशेष में स्थिर करना यही संक्षेप से धारणा का स्वरूप है एकमात्र शिव ही स्थान है दूसरा नहीं क्योंकि दूसरे स्थानों में त्रिविस दोष विद्यमान है किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए अन्यथा नहीं मन पहले धारणा से ही स्थिर होता है इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए अब ध्यान की व्याख्या करते हैं ध्यान में ध्यय चिंतायाम यह धातु माना गया है इसी धातु से लुप्त प्रत्यय करने पर ध्यान की सिद्धि होती है अतः विक्षेप प्रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन किया जाता है उसी का नाम ध्यान है ध्येय में स्थित हुए चित्त की जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती उस ध्येयकार व्यक्ति का प्रवाह रूप से बना रहना ध्यान कर है दूसरी सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी देव देवेश्वर शिव का भी ध्यान करना चाहिए वे ही सबके परम ध्यय हैं। यह अथर्ववेद की श्रुति का अंतिम निर्णय है इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय हैं। यह दोनों शिवा और शिव संपूर्ण भूतों में व्याप्त है श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक सर्वदा उदित सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है इस ध्यान के दो प्रयोजन जानने चाहिए पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अनिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चारों को अच्छी तरह जानकर योगवेदता पुरुष योग का अभ्यास करे जो ज्ञान और वैराग्य से सम्पन्न श्रद्धालु क्षमाशील ममता रहित तथा तो सदा उत्साह रखने वाला है ऐसा ही पुरुष ध्यान कहा गया है अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है साधक को चाहिए कि वह जब से थकने पर फिर ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करे इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुष का योग जल्दी सिद्ध होता है बारह प्राणायामों की एक धारणा होती है बारह धारणाओं का ध्यान होता है और बारह ध्यान की एक समाधि कही गई है समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है ज्ञाता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान स्वरूप से शून्य सा हो जाता है उसे समाधि कहते हैं जो योगी ध्यय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है और बुझी हुई आग के समान शांत रहता है वह समाधिस्थ कहलाता है वह न सुनता है न सूंघता है न बोलता है न देखता है न स्पर्श का अनुभव करता है न मन से संकल्प विकल्प करता है न उसमें अभिमान के वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्ध के द्वारा ही कुछ समझता है केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है इस तरह शिव में लीन चित्त हुए योगी को यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है निष्पन्द बना रहता है उसी तरह समाधि शुद्ध चित्त योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होता सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं